गौतम ने कहा भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्म पर सद्गुरु ओशो की व्याख्यान माला एस धम्मोसनन्तनों से संकलित प्रवचन नंबर उनासी भाग दो आलोचक लालुदाई लालुदाई ने उपासकों से कहा क्या वर्थ की बकवास लगा रखी क्या रखा है सारी पुत्र और मौत गल्लाइन में कंकड़ पत्थरों को हीरे समझ बैठे हो परख करनी हो तो पारखियों से पूछो मुझसे पूछो और प्रशंसा करनी है तो मेरे धर्म उपदेश की करो एक दुनिया में बड़ी सरल बात है उसे ख्याल में रखना कोई आदमी कह रहा है गुलाब का फूल बड़ा सुंदर है इसे सिद्ध करना बहुत कठिन है कि गुलाब का फूल सुंदर है कैसे सिद्ध करोगे तुम भी राजी हो जाते हो यह बात दूसरी है लेकिन अगर तुम कह दो कि नहीं मैं राजी नहीं होता प्रमाण दो कि गुलाब का फूल सुंदर क्यों है क्यों सुंदर है किस कारण सुंदर है तो वो जो कह रहा था गुलाब का फूल सुंदर है मुश्किल में पड़ जाएगा तुर्गनेव की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है एक गांव में एक महामूर्ख था लोग उस पर बहुत हंसते थे गांव का महामूर्ख सारा गांव उस पर हंसता था आखिर गांव में एक फकीर आया और उस महामूर्ख ने उस फकीर से कहा कि और सब पे तुम्हारी कृपा होती मुझ पे भी करो क्या जिंदगी भर मैं लोगों के हंसने का साधन ही बना रहूंगा लोग मुझे महामूर्ख समझते और मैं हूं नहीं तुर्गनेव ने कहा एक काम कर जहां भी कोई किसी ऐसी चीज की बात कर रहा हो जिसको सिद्ध करना कठिन हो तू विरोध में हो जाना जैसे कोई कह रहा हो कि ईश्वर की कृपा तू फौरन पकड़ लेना शब्द की कहां ईश्वर कैसा ईश्वर सिद्ध करो कोई कहता हो चांद सुंदर है फौरन पकड़ लेना जवान पकड़ लेना कि क्या प्रमाण है मैं कहता हूं कहां है सौंदर्य कैसा सौंदर्य कोई कहता हो गुलाब का फूल सुंदर है कोई कहता हो ये स्त्री जारी देखो कितनी प्रसाद पूर्ण कितनी सुंदर पकड़ लेना जवान उसकी छोड़ना मत जहां भी सौंदर्य की सत्य की शिवम की कोई चर्चा हो रही हो तू पकड़ लेना क्योंकि न सत्य सिद्ध होता न सौंदर्य सिद्ध होता न शिवम सिद्ध होता ये चीजें सिद्ध होती ही नहीं इनके लिए कोई प्रमाण नहीं और कोई जब सिद्ध नहीं कर पाएगा तो तू सात दिन में देखना गांव भर तुझे पंडित मानने लगेगा उसने महामूर्ख तो था ही वो उसके पीछे पड़ गया लाठी लेके वो गांव में घूमने लगा उसने लोगों की बोलती बंद कर दी उसको लोग देख के चुप हो जाते कि कुछ मत कहो कोई कह रहा कि शेक्सपियर की किताब बड़ी सुंदर है वो खड़ा हो जाता कि किसने कहा कोई कहता ये चित्र देखते हो चित्रकार ने बनाया कितना प्यारा वो कहता है इसमें है क्या रंग पोद दिए किस कोई मूर्ख पोध दे इसमें रखा क्या है इसमें तुम्हें दिखाई क्या पड़ रहा है उसने सारे गांव को चौकन्ना कर दिया सात दिन के भीतर गांव में यह अफवाह फैलने लगी कि यह आदमी महापंडित हो गया महामूर्ख नहीं ये ज्ञानी हमने इसे अब तक पहचाना नहीं वो वही का वही आदमी है लेकिन गांव की दृष्टि उसके बाबत बदल गई लालूदाई ने कहा क्या वर्त की बकवास लगा रखी गांव के सीधे साधे लोग वो सिद्ध भी तो क्या करेंगे कि सारी पुत्र की वाणी में अमृत थे कह रहे थे सिद्ध तो ना कर सकेंगे तुम भी जितनी बातें कहते हो सिद्ध तो ना कर सकोगे छोटी छोटी बातें सिद्ध नहीं हो सकती तुम कहते हो मेरा किसी स्त्री से प्रेम हो गया और कोई अगर पूछे कहां है प्रेम दिखलाओ रोज होता है प्रेम सदा से होता रहा है प्रेम लेकिन सिद्ध तो ना कर सकोगे वैज्ञानिक के टेबल पर निकाल के तो रख सकोगे कि तुम जांच पड़ताल कर लो और अगर वो तुम कहोगे मेरे हृदय में है वो कहेगा चलो कार्डियोग्राम करवा देते आएगा प्रेम कार्डियोग्राम में नहीं आया फिर चलो डॉक्टर से स्टेथोस्कोप लगवा के जांच करवा देते धड़कन में है तो मुश्किल में पड़ जाओगे हृदय भी खोल के जांच की जाए तो भी कुछ प्रेम तो पाया ना जाएगा प्रेम कोई वस्तु तो नहीं है भाव है जब उन लोगों ने कहा कि सारी के वचनों में अमृत थे तो वो सारी की कम कह रहे थे उनके हृदय में जो घटा था वही कह रहे थे यह वचन उनके भीतर गया अमृत जैसा घुल गया यह वचन उनके भीतर गया और उनके भीतर कुछ मिठास छोड़ गया कोई सुगंध छोड़ गया यह सुगंध सूक्ष्म में इस स्थूल के जगत में इसके लिए कोई प्रमाण नहीं असल में वो सारी के संबंध में थोड़ी कह रहे थे वो अपने संबंध में कह रहे थे लालूदाई ने भी सारी का वचन सुना उसके भीतर तो सिर्फ जलन फैल गई आग फैल गई उसके भीतर तो कांटे ही कांटे उग गए और ये कहते हैं कमल खिल गए हमारे भीतर कहां खिले जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वो सिद्ध नहीं होता इसलिए जो लोग सिद्ध करने में लगे हैं उन्हें निकृष्ट से राजी होना पड़ेगा वो श्रेष्ठ की यात्रा पर नहीं जा सकते इसलिए नास्तिक निकृष्ट से राजी रह जाता श्रेष्ठ सिद्ध होता नहीं जो सिद्ध होता नहीं उसे वो मानता नहीं जो सिद्ध हो सकता है उसे वह मानता है जो सिद्ध हो सकता है वह स्थूल प्रेम सिद्ध नहीं होता पत्थर सिद्ध हो जाता है तुम पत्थर को इंकार करो तो तुम्हारी खोपड़ी पे पत्थर मारा जा सकता है पता चल जाएगा कि है या नहीं लेकिन तुम प्रेम को इंकार करो तो तुम्हारी खोपड़ी पर प्रेम तो मारा नहीं जा सकता उसकी तो कोई चोट ना लगेगी इस बात को ख्याल रखना जितनी ऊंची बात है उतनी ही इंकार करनी आसान जितनी नीची बात है उतनी इंकार करनी कठिन यह लालूदाई बोला क्या व्यर्थ की बकवास लगा रखी कैसा अमृत रस कैसा बोध कैसी समाधि कहां की बातें कर रहे हो उसमें हो गांव के सीधे साधे लोग चौंके होंगे और तब उसने कहा कि कंकड़ पत्थरों को हीरे समझ बैठे हो परख करनी तो पारखियों से पूछो जवाहरातों को जचवाना है तो जौरियों से पूछो तुम गांव के गमार खेती करते जिंदगी बीती ऊंची बातों के लिए निर्णय ले रहे हो गांव के सीधे साधे लोग भौचक के खड़े रह गए होंगे क्या कहें और तुम ख्याल रखना गांव के लोग ही भौचक के रह जाएंगे ऐसा नहीं कितना ही सुसंस्कृत व्यक्ति हो श्रेष्ठ को सिद्ध तो किया ही नहीं जा सकता वो भी चुप रह जाएगा जो भगवान को जानते हैं उनके सामने भी अगर तुम तर्क करने खड़े हो जाओगे तो वह भी चुप रह जाएंगे इसलिए तो सारे संतों ने कहा है कि श्रेष्ठ को जानना हो तो श्रद्धा द्वार है संदेह से तो श्रेष्ठ के द्वार बंद हो जाते जहां संदेह है फिर तुमने तय कर लिया कि तुम क्षुद्र के जगत में ही जिओगे, तुमने विराट का द्वार बंद कर दिया मुझसे पूछो उसने कहा अरे मेरी सुनो मैं हूं भिक्षु मैं जानता हूं क्या समाधि क्या ध्यान क्या बोध क्या अमृत क्या रस जीवन इसमें लगाया है और अगर प्रशंसा ही करनी तो मेरे धर्म उपदेश की करो उसकी बात से गांव के लोग प्रभावित हो गए उन्होंने कहा ना हो लालूदाई छिपा हुआ हीरा है गुदड़ी का लाल अभी तक पता ही नहीं था यह तो अच्छा हुआ कि इसने हमें याद दिला दी नहीं तो हम कभी इसकी बात ही ना सुनते इसकी तो किसी को खबर ही नहीं गांव के लोग प्रार्थना करने लगे कि धर्मोपदेश दें हमें समझाएं हमें लालू दाई जरा मुश्किल में पड़े आलोचना सरल थी कि क्या बकवास लगा रखी है लेकिन धर्मोपदेश देना तो कभी दिया भी नहीं था धर्म का कुछ पता भी नहीं था धर्म हो तो उपदेश देना थोड़ी पड़ता है उपदेश होता है धर्म हो तो सोचना विचारना थोड़ी पड़ता है धर्म का अनुभव हो तो उस अनुभव से ही बातें बहती हैं। और जो बातें अनुभव से सहज बहती हैं वे ही सच्ची होती लालू दाई बड़ी मुश्किल में पड़े होंगे लेकिन रहे तो भिक्षुओं के पास थे ऊंची बातें सुनते थे बुद्ध के पास थे बड़ी बड़ी बातें सुनते थे उन्हीं बड़ी बड़ी बातों में उन्होंने अपना संरक्षण खोज लिया होगा ख्याल रखना आदमी इतना बेईमान है कि बड़ी बड़ी बातों में भी अपने क्षुद्र अहंकार के लिए संरक्षण खोज लेता है तो लालूदाई ने क्या कहा सुनते हैं लालूदाई ने कहा ठीक समय पर ठीक ऋतु में बोलूंगा ज्ञानी हर कभी और हर किसी को उपदेश नहीं करता प्रथम तो सुनने वाले में पात्रता चाहिए अमृत हर पात्र में नहीं ढाला जाता है सुने होंगे ये शब्द शायद बुद्ध से सुने होंगे या और ज्ञानियों से सुने होंगे खूब बढ़िया तरकीब निकाली उसने कहा कि तुम पहले पात्र तो बनो सुनने आ गए जो तुम्हें सुनाते हैं वे अज्ञानी हैं क्योंकि ज्ञानी तो पहले पात्र देखेगा अमृत को डालने के लिए पात्र तो चाहिए यह मिट्टी का ले आए पात्र इसमें ढालूंगा मैं, मैं अमृत स्वर्ण पात्र तैयार करो खूब तरकीब निकाली असल में वो व्याख्यान तैयार कर रहे थे मगर तब तक लोगों को समझाया रखना था लोगों को चुप रखना था तो उन्होंने कैसे बड़े सूत्रों का सहारा लिया फिर तो वो ये भी कहने लगे कि ज्ञानी मौन रहता है बुद्ध तो रोज बोल रहे थे सुबह सांझ बोल रहे थे ये भी बदला है ये भी वो प्रकारांतर से कह रहा है कि बुद्ध भी बुद्ध हो नहीं सकते ज्ञानी तो चुप रहते हैं अरे तुमने सुना नहीं शास्त्रों में साफ साफ लिखा है उपनिषित कहते हैं कि परम ज्ञानी बोलते नहीं अब यह बड़े मजे की बात है अगर उपनिषद परम ज्ञानियों के वचन हैं तो परम ज्ञानी बोले नहीं तो उपनिषद लिखते कैसे अगर परम ज्ञानी बोलते नहीं हैं तो उपनिषद जिन्होंने लिखे वो परम ज्ञानी नहीं थे स्वकृति कहता है कि बोलता नहीं ज्ञानी लेकिन ये तो कम से कम बोलना पड़ता है इतना तो बोलना पड़ता है कि ज्ञानी मौन रहते हैं यह कौन बोलता है यह कौन कहता है ये अपूर्व उपनिषिद किसने लिखे और उपनिषद में लिखा है कि जो बोलता वो जानता नहीं और जो जानता वह बोलता नहीं तो हम उपनिषद के ऋषियों के संबंध में क्या सोचें ये जानते थे कि नहीं जानते थे दो ही बातें हो सकती हैं या तो ये जानते थे अगर ये जानते थे तो चुप रहना था बोलना नहीं था उपनिषद होने नहीं थे या ये नहीं जानते थे और नहीं जानने वालों ने जो बातें लिखी हैं वो सच कैसे हो सकती और उन्होंने लिखा कि जो जानता है वो बोलता नहीं ना जानने वालों ने लिखा है कि जो जानता है वो बोलता नहीं और जो नहीं बोलता वही जानता है तो ना जानने वाले बातों का कोई मूल्य तो नहीं हो सकता लेकिन बात कुछ और ही है बात ऐसी नहीं है कि जानने वाला बोलता नहीं जानने वाला बोल सकता है लेकिन जो उसने जाना है वह कभी बोला नहीं जा सकता जानने वाला खूब बोल सकता है लेकिन जो उसने जाना है उसकी तरफ इशारे ही कर सकता है जो जाना है वो बोल नहीं सकता जो जाना है उसे कैसे बोलोगे वो तो गूंगे का गुड़ है लेकिन गूंगा गुड़ की तरफ इशारा तो कर सकता है इसके लिए तो नहीं रोक सकते समझो मैं गूंगा हूं मैंने गुड़ खा लिया और मैं मिठास से भरा हूं और मस्त हो रहा हूं और तुम आए पूछने लगे क्या हो रहा है मैं गूंगा हूं बोल नहीं सकता लेकिन इशारा तो बता सकता हूं कि ये रखा ये माणिक बाबू की दुकान यहां से गुड़ खरीद लो इतना तो कर सकता हूं इशारा तो कर सकता हूं कि गुड़ यहां मिल जाएगा ये जो चीज रखी है ये खा लो गुड़ तो नहीं बोला जा सकता सीधी सीधी बात है साफ साफ बात है मेरे बोलने से कैसे गुड़ बोला जाएगा मेरे शब्द को खा के थोड़ी स्वाद मिलेगा गुड़ शब्द में थोड़ी गुड़ का रस है तो गुड़ को कैसे बोलोगे लेकिन गुड़ शब्द इशारा तो कर सकता है गुड़ की तरफ इशारा कर सकता है उपनिषद ब्रह्म को बोलते नहीं ब्रह्म की तरफ इशारा करते हैं, गुड़ की तरफ इशारा करते हैं। तो ठीक कहते हैं उपनिषद कि जो जाना गया है वो बोला नहीं जा सकता लेकिन फिर भी जिसने जाना है वह बहुत बोलता हजार तरह से बोलता है जिंदगी भर लगा रहता है बोलने में कि चलो इधर से इशारा नहीं पहुंचा तो इधर से पहुंच बाएं से नहीं तो दाएं से दाएं से नहीं तो इधर से उधर से किसी भी तरह से तुम्हें पहुंचा दे वहां तक जहां उस अमृत का ढेर लगा है जहां तुम उस स्वाद को ले लो असल में ज्ञान जिसको हो गया है वो बिना बोले कैसे चुप रहेगा ऐसा समझो कि जिस आदमी को जल का स्रोत मिल गया है और तुम प्यासे भटक रहे मरुस्थल में प्यास से तुम्हारी आंखें निकली आ रही तुम्हारी सांस टूटी जा रही तुम्हारे पैर डगमगा रहे धूल धूषित धूप में जलते मरुस्थल में तुम भटक रहे और मुझे पता है कि जल स्रोत पास ही है और मैं चुप रहूंगा मैं चिल्लाऊंगा जीसस ने अपने शिष्यों से कहा चढ़ जाओ घरों की मुडेर पर और चिल्लाओ वहां से क्योंकि तुम्हें जो मिला है वो बहुतों को उसकी जरूरत है और उन्हें उसका कोई पता नहीं और इतने पास है नहीं तो उपनिषि पैदा ना होते वेद पैदा ना होते कुरान बाइबल पैदा ना होते यह धम्मपद कैसे पैदा होता ये मुंडेर पर कुछ लोग चढ़ गए और चिल्लाए ये जानते हुए चिल्लाए कि चिल्लाने भर से तुम्हारी प्यास नहीं बुझ जाएगी लेकिन चिल्लाने से शायद तुम्हें पता चल जाए कि किस दिशा में स्रोत है जल का तुम शायद चल पड़ो बुद्ध ने कहा है बुद्ध पुरुष इशारा करते हैं चलना तो तुम्हें पड़ता है पहुंचना तुम्हें पड़ता है जेन फकीर कहते हैं हम अंगुली बताते हैं चांद की तरफ कृपा करके अंगुली मत पकड़ लेना अंगुली में चांद नहीं है लेकिन अंगुली चांद की तरफ इशारा तो कर सकती है अंगुली में चांद नहीं है जाना लेकिन अंगुली इशारा कर सकती है। मगर आदमी बेईमान है बड़ी तरकीबें हो सकती है। एक दफा ऐसा हुआ एक सज्जन मेरे साथ यात्रा किए एक आदमी के वो बड़े भक्त थे एक दफा मुझे भी खींच के उनके पास ले गए क्या आप देख तो नहीं एक बार वो बिल्कुल परमहंस मैंने देखा वो परमहंस इत्यादि कुछ भी न थे उन्हें सिर्फ मृगी की बीमारी थी मृगी आ जाती थी तो मुंह से फसूकर गिरने लगता था लोग कहते समाधि लग गई और आधे शरीर में उन्हें लकवा लग गया था तो वो बोल भी नहीं सकते थे बोलते थे तो सब अस्तव्यस्त हो जाता था थोड़े बहुत बोलते तो वो भी समझ में नहीं आता था क्या कह रहे फिर भी लोग उसमें मतलब निकाल लेते उसमें से मतलब निकालना आसान भी था कोई लॉटरी के टिकट का नंबर निकाल लेता उनके बोलने से वो जो बोलते उसमें कुछ साफ तो होते नहीं था क्या बोल रहे हैं सब गड़बड़ था कोई लॉटरी का नंबर निकाल लेता कोई कुछ निकाल लेता कोई कुछ निकाल लेता कोई लड़की के विवाह की तारीख निकाल लेता तुम्हारी मौज तुम जो निकालना चाहो तो उसमें तो कुछ स्थाई नहीं वो जो कहते थे उसमें तो कुछ स्थाई नहीं मामला प्रलाप था वो आदमी करीब करीब पागल अवस्था में थे मगर भक्त उनको भोजन कराते उनका जूठा भोजन कर लेते चाय पिलाते आधा कप खुद पी लेते फिर ये सज्जन भी उनके भक्त थे मैंने उनसे कहा कि आदमी पागल है इनका इलाज होना चाहिए इनको तुम नाहक अटकाए हुए हो इस आदमी के पास कुछ भी नहीं है इसको कुछ हुआ भी नहीं है वो कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता फिर इतने लोग इनकी पूजा कैसे करते तो मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हारी पूजा तीन दिन के भीतर करवा दूं फिर तो मानोगे वो बोले फिर मान लूंगा मेरी कौन पूजा करेगा? मैंने कहा तुम एक काम करना तुम चुप रहना बोलना भन नहीं तीन दिन उनका ठीक वो मेरे साथ कलकत्ता गए जिस घर में हम ठहरे थे वो एक बड़े प्यारे आदमी थे सोहनलाल दूगढ़ अब तो चल बसे मैंने उनसे कहा कि तुम बोल नहीं मत जैसे सोहनलाल ने मेरे साथ इनको देखा पूछा आप कौन है मैंने कहा आप एक बड़े परमहंस वो बेचारे बड़े घबराए सीधे साधे आदमी तो इनकी खूबी क्या है मैंने कहा यह बोलते नहीं आपने तो सुना ना कि ज्ञानी बोलते नहीं वो एकदम उनके पैरों में गिर पड़े सोहनलाल उनके पैरों में गिर पड़े कि गुरुदेव अच्छे आए वो तो बड़े हैरान हुए सज्जन तो बड़े हैरान हुए कि मामला क्या है और सीधे साधे आदमी हैं छोटी मोटी दुकान है और ये सोहनलाल तो करोड़पति थे ये तो वो सोच ही नहीं सकते थे कि सोहनलाल के घर में भी जगह उनको प्रवेश मिलेगा इसकी भी संभावना नहीं थी सोहनलाल उनके पैरों में गिर पड़े सोहनलाल उनको भोजन कराए हाथ से पंखा चले वो बड़े बेचैन रात को मुझसे बोलते थे जब हम दोनों एकांत में रह जाएं वो कहें कि मुझे छोड़ाओ ये बात ठीक नहीं है ये बात उचित तो नहीं हो रही और भी लोग आने लगे जब सोहनलाल किसी का चरण छूते हो तो वो तो राजस्थान के बड़े प्रसिद्ध आदमी थे तो कलकत्ते की मारवाड़ी आने लगे स्त्रियां आने लगी लोग फूल चढ़ाने लगे वो रात मुझसे कह मुझे बचाओ ये बात ठीक नहीं ये पाप हो रहा है मैंने कहा भी ये तीन दिन का मामला है अगर तुम तीन साल रह जाओ तो पूरा कलकत्ता तुम्हें पूजेगा तुम तो चुप भर रहो आदमी बड़ा ना समझ आदमी की ना का कोई अंत नहीं तीन दिन में तो हालत ये हो गई उनकी कि भीड़ रोकना मुश्किल हो गई तीन दिन के बाद जब हम वापस लौटे तो ट्रेन पर उनको कई लोग छोड़ने आए थे फूल मालाएं पहनाई गई और उनसे लोग प्रार्थना कर रहे थे गुरुदेव आप आना किसी को उनके सानिध्य में बड़ा लाभ हुआ किसी की बीमारी चली गई किसी को कुछ हो गया किसी को कुछ हो गया किसी की कुंडलनी जगी किसी को कुछ जैसी ट्रेन चली वो मेरे पैर पकड़ लिए वो बोले कि मेरी कुंडलनी अभी जगी नहीं और इन लोगों की जग गई सौ में निन्यानवे तुम्हारे संत महात्मा ऐसे महात्मा हैं तुम्हारी मान्यता के हैं और शास्त्रों से सभी के लिए सहारा खोजा जा सकता है कोई अड़चन नहीं है। थोड़ा चालाक तर्क चाहिए मगर उनको बड़ा लाभ हुआ इससे उन सज्जन को बड़ा लाभ हुआ फिर नहीं गए वो दोबारा उन महात्मा के पास जब उन्होंने देखा कि उन्हीं झूठी मिठाई लोग खाने लगे तो उन्होंने कहा आपको कोई नहीं मैं समझ गया ये हो सकता है लोग बिल्कुल अंधे लालूदाई की ये बातें सुन के गांव के लोग खूब प्रभावित होने लगे लालूदाई ने कहा कि हर कभी हर मौसम में थोड़ी ठीक समय की प्रतीक्षा अनुकूल समय पर जरूरत हुई तुम पात्र हुए तो कहूंगा और इस बीच लालूदाई अपना व्याख्यान तैयार करने में लगे थे व्याख्यान शब्द शब्द कंठस्थ हो गया तो फिर उनका मौसम आ गया ऋतु आ गई और अब लोग पात्र हो गए वही के वही लोग अभी मिट्टी के पात्र थे अब सोने के हो गए जब तुम्हारे पास बोलने को कुछ आ गया तब तो कौन फिक्र करता है पात्र इत्यादि की और अभी तक कहते थे ज्ञानी बोलता ही नहीं ज्ञानी तो चुप रहते हैं वो बात छोड़ दी अब ज्ञानी बोलने लगा अब ज्ञानी तैयार था बोलने के लिए ख्याल रखना तैयारी से तुम जो बोलोगे वो झूठ होगा सहजता से जो आएगा वही सच होगा सत्य सहज आविर्भाव है उसका कोई आयोजन थोड़ी करना पड़ता है और जब तुम आयोजन करोगे तो मुश्किल में पड़ोगे लालूदाई आकारण मुश्किल में नहीं पड़ गए ऐसे तो बातचीत कर ही लेते थे बोलते ही थे तुमने तो देखा हर आदमी बात कर लेता है और कभी मजे से बात कर लेता है साधारण आदमी भी रसदाई बातें करते हैं उनके साथ भी बात करने में मजा आ जाए उनकी बात सुनने में मजा आ जाए साधारण आदमियों में भी बड़ी कला होती है बोलने की लेकिन उनको मंच पर बिठा दो तो मुश्किल खड़ी हो जाती है यही मंच के नीचे इतने मजे से बोल रहे थे बात कर रहे थे मंच पर बैठती कुछ गड़बड़ हो जाती क्या बात हो गई इनके पास जवान वही कंठ वही ये आदमी वही जरा सी ऊंचाई पर बैठ गए इससे फर्क क्या पड़ सकता है फर्क ये पड़ जाता है कि जब तक साधारण बातचीत कर रहे थे तब तक इन्हें इस बात का अहंकार बोध नहीं था कि मुझे लोगों को प्रभावित करना है तब तक सीधी सीधी बात हो रही थी बातचीत हो रही थी अब ऊपर मंच पर बैठते ही से हजार आदमी दिखाई पड़े दो हजार आंखें टकटकी लगा के देख रही अब ये घबराए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रभावित ना कर पाऊं और जैसे ही ये ख्याल पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रभावित ना कर पाऊं कि अर्चन आ जाती बाधा आ जाती लालूदाई का व्याख्यान तैयार हो गया शब्द शब्द कंठस्थ हो गया तो आसीन हुए धर्मासन पर पूरा गांव सुनने आया तीन बार बोलने की चेष्टा की पर अटक अटक गए बड़ी आकांक्षा थी प्रभावित करने की वही अटकाव बन गए नहीं तो लालूदाई ऐसे तो बोलते ही थे तुम ख्याल रखना तुम्हारे जीवन में जितने उपद्रव खड़े होते हैं वो प्रभावित करने की आकांक्षा से खड़े होते हैं। तुम अगर प्रभावित न करना चाहो तो तुम प्रभावशाली हो तुम प्रभावित करने चाहो तुम सारा प्रभाव खोदोगे तुमने देखा एक स्त्री साधारण बैठी अपने घर में अपने बच्चे के साथ खेल रही सुंदर होती और जब वही स्त्री सब तरह का रंग रोगन लगाए इत्यादि करके आभूषण लात के और सुंदर साड़ियां पहन के सड़क पर निकलती तो अचानक बेहूदी हो जाती वो जो सरलता थी वह जो सौंदर्य था वो गया अब वो प्रभावित करने में उत्सुक है अब वो साधारण स्त्री नहीं है अब वो अभिनय कर रही है ये सड़क दर्शकों की भीड़ है यहां ये सब सड़क जो है समझो थिएटर जहां सारे लोग देखने को उत्सुक है अब उसने खूब रंग रोगन कर लिया है चेहरे पर पाउडर पोत लिया है भड़काने वाली साड़ी पहन ली है चमकने वाले गहने पहन लिए इन सबके बीच वो फूहड़ हो गई है ता प्रभावित करने की आकांक्षा से पैदा होती और इस प्रभाव करने की आकांक्षा में वह स्त्री स्त्री न रही वैश्या हो गई वैश्या का मतलब क्या होता है इतना ही कि दूसरे को प्रभावित करने की बड़ी प्रबल आकांक्षा है इस स्त्री ने अपना सतित्व खो दिया क्योंकि अपनी सहजता खो दी सौंदर्य तभी सुंदर होता है जब कोई बिल्कुल सहज होता है जैसे ही जटिलता आई कि सौंदर्य में बाधाएं पड़ जाती लालूदाई ऐसे तो बोलते ही थे इन्हीं लोगों को प्रभावित कर दिया था कहकर कि क्या बकवास लगा रखी इन्हीं को चौंका दिया था कि क्या रखा सारी पुत्र में अरे जवारात की परख करनी हो तो जौहरी से पूछो मैं रहा जौहरी मुझसे पूछो इन सबको मैं जानता हूं कुछ भी नहीं है इनमें यही गांव प्रभावित हुआ था यही गांव इकट्ठा हो गया सुनने आज भीड़ के सामने खड़े होकर मुश्किल खड़ी हो गई तीन बार बोलने की चेष्टा की अटक अटक, अटक गए बस संबोधन ही निकलता उपास को और वाणी अटक जाती ये कहानी पढ़ के मुझे एक याद आई ऐसी घटना घटी जब मैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था तो मुझे काफी शौक था वाद विवाद में जाने का अब भी चला गया ऐसा नहीं तो मैं सारे मुल्क में कहीं भी विवाद हो किसी यूनिवर्सिटी में हो चला जाता इतने मैंने मेडल और इतने ट्रॉफी इकट्ठी कर ली थी कि मेरी मां कहने लगी कि इस घर में आप जगह बचने दोगे कि नहीं कि हम रहें कहां इकट्ठी करता गया जहां कहीं खबर मिलती मैं पहुंच जाता और मेरा कॉलेज बहुत उत्सुक था क्योंकि उनका नाम बढ़ता एक संस्कृत महाविद्यालय में एक प्रतियोगिता थी तो मैं गया वहां भाग लेने संस्कृत महाविद्यालय था तो स्वभाव संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थी अंग्रेजी तो ठीक से जानते नहीं पढ़ाई भी नहीं जाती थी उन्हें थोड़ा बहुत ऐसा एक औपचारिक विषय की तरह पढ़ते थे और यह भी ख्याल रखना कि संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी जब किसी को प्रभावित करना चाहे तो वह अंग्रेजी का उपयोग करेगा तो संस्कृत कॉलेज का जो विद्यार्थी भाग ले रहा था प्रतियोगिता में तीन चार शब्द तो उसने हिंदी में बोले और इसके बाद उसने बटन रसल का एक उद्धरण अंग्रेजी में उद्धृत किया वो प्रभावित करने के लिए सोचा होगा कि इससे प्रभाव पड़ेगा कि हम संस्कृत के विद्यार्थी कोई गांव के गमार नहीं है हम भी अंग्रेजी जानते हैं बटन रसल को भी जानते उसी में वह झंझट में पड़ गया दो तीन शब्द तो बोला चौथे पर अटक गया मैं उसके पास ही बैठा था उसकी दुर्दशा देख के वह इतनी मुश्किल में पड़ गया अब उसने रटा होगा बिल्कुल क्रम से एक रटने की एक खराबी ये होती है कि उसमें क्रम नहीं बदल सकते क्योंकि एक शब्द के बाद दूसरा शब्द जैसे रेलगाड़ी में डब्बे के बाद डब्बा आता है अब वो आए नहीं एक अटक गया तो पूरी गाड़ी अटक गई तो मैंने तो उसको सहायता देने के लिए धीरे से कहा कि तू फिर से शुरू कर शायद आ जाए वो भी हद ना समझता उसने फिर से शुरू कर दिया उसने फिर कहा भाइयों एवं बहनों तो लोग बहुत चौंके गए मामला और फिर फिर वही शब्द दोहराए फिर वही बटन रसल का और वो फिर वही अटक गया अब तो वो घबरा गया अब तो मुझे भी आनंद आया मैंने कहा फिर से अटका हुआ आदमी मुश्किल में पड़ा क्या करे कुछ सूझे भी नहीं आगे कोई गति भी नहीं उसने फिर शुरू कर दिया कि भाइयों एवं बहनों तब तो सारा विद्यार्थियों का समूह ताली पीटने लगा लोग नाचने लगे कि ये हद हो गई वो वहां से आगे नहीं बढ़ा उसके 10 मिनट वो भाइयों एवं बहनों तीन चार शब्द फिर बटन रसल ने क्या कहा उसके तीन चार शब्द और वहीं आके बस फुल स्टॉप। वहां के एकदम गाड़ी उसकी रुक जाए उनका पूरा व्याख्यान वही रहा लालूदाई की कुछ वैसी हालत हुई होगी संबोधन निकला तीन बार उपासको उपासको उपासको और फिर अटक गए चौथी बार तो संबोधन भी नहीं निकला पसीना पसीना हो गए सब सूझबूझ खो गई याद किया कुछ याद ना आया हाथ पैर कपने लगे और गिग्गी बंद गई तब तो गांव वाले असलियत पहचान गए यह भी खूब बोध हुआ समाधि हुई और ये धर्म उपदेश करने चले थे लालूदाई और सारी और मौतगलायन को कहते थे क्या रखा इनमें और भगवान की भी आलोचना करते चूकते नहीं थे तो गांव के ही तो लोग थे उन्होंने कहा हटाओ इसको भगाओ इसको उनके पीछे दौड़ने लगे लालूदाई भागे गांव के लोग चिल्लाने लगे कि ये भी खूब रहा यह आदमी सारी पुत्र की निंदा करता प्रशंसा नहीं सुन सकता और अब अपने आप से कुछ कह ही नहीं रहा कुछ निकलते नहीं इनसे खूब धर्मोपदेश हुआ लालू दाई बागते हुए मलमूत्र के गड्ढे में गिर पड़े और गंदगी में लिपट गए आदमी अहंकार से जिए तो गंदगी में ही जीता आदमी ईर्षा से जिए तो गंदगी में ही जीता तुम तभी निर्मल होते हो जब ना भीतर कोई अहंकार होता ना बाहर कोई ईर्षा होती तब तुम स्वच्छ होते हो सद्य स्नात अभी अभी नहाए हुए तब तुम कमल की फूल की तरह होते हो सदा नहाए हुए तुम पर धूल का एक कण भी नहीं जमता धूल बाहर से नहीं आती धूल भीतर से आ रही भगवान के पास खबर पहुंची और भगवान ने कहा भिक्षुओ अभी ही नहीं यह लालूदाई जन्मों जन्मों से ऐसे ही गंदगी में गिरता रहा भिक्षुओ अहंकार गंदगी है मल है भिक्षुओ अल्पज्ञान घातक है इस लालुदाई ने थोड़ा सा धर्म सीखा है लेकिन उसका भी स्वाध्याय नहीं किया उसे भी पचाया नहीं शब्द सीख लिए हैं इसने कुछ लेकिन शब्दों का अर्थ भी नहीं जानता ऊपर ऊपर की कुछ जानकारी इकट्ठी कर ली है भीतर का ऐसे कुछ पता नहीं है और इसने कभी स्वाध्याय नहीं किया स्वाध्याय का अर्थ होता है शब्द सुन लिया शब्द में अर्थ नहीं होता अर्थ तो स्वाध्याय से आता है